Oh, oh. ओम शांति नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जीवन कौशल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि हम लोग अलग अलग विषय को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं करियर ऑप्शन में और आपको उसकी पूरी जानकारी देते हैं और उसमें ए टू जेड बातें आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये करियर चुनने से आपके लिए क्या बेनिफिट होता है आप इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं और इसमें कितनी पैकेजेस आपको मिलती है शुरुआत में और बाद में इस तरह की बहुत सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है तो आज जीवन कौशल इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं वेब डेवलपर के रूप में करियर बनाएंगे तो वेब डेवलपर क्या होता है कैसे इसको कर सकते हैं और क्या क्या इसमें स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है वो सारी बातें आपको बताएँगे तो आज के समय में डिजिटल युग में वेब डेवलपर दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्थाई जीवन कौशल है करियर का विकल्प है और इंटरनेट की पहुंच गांव गांव तक फैल रही है और ये व्यवसाय संस्था स्टार्टअप शिक्षा क्षेत्र या सरकारी विभाग को अपने कामकाज और सेवाओं को ऑनलाइन लाने के लिए वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है ऐसे में वेब डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है इनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर ये सिर्फ़ एक नौकरी नहीं बल्कि एक कौशल है जो वैश्विक स्तर पर अनगिनत अवसर प्रदान करता है तो साथियों आज हम लोग वेब डेवलपर के करियर कौशल नौकरी की संभावनाएं या फिर इसको सीखने की राह और भविष्य के अवसरों की विस्तारपूर्वक जानकारी देने वाले हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर जी हाँ जीवन कौशल सुनते रहो मुस्कराते रहो विश्व के परिवर्तक हम राजयोग सिखलाते हैं विश्व के परिवर्तक हम राजयोग सिखलाते हैं बोलो मेरे संग पवित्र वन पवित्र वन पवित्र वन पवित्र वन पवित्र वन पवित्र वन अनसरी पवित्र वन पवित्र वन पवित्र वन उपवित्र वन पवित्र वन पवित्र वन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 नमस्कार साथियों आप सभी का फिर एक बार स्वागत है जीवन कौशल इस कार्यक्रम में और बातें हो रही हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में वेब डेवलपर के बारे में जी हां वेब डेवलपमेंट है क्या इसके बारे में जानते हैं वेब डेवलपमेंट ये एक प्रक्रिया है जिसमें वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन की योजना डिज़ाइन कोडिंग और मैंटेनेस में, मेंटेनेंस जो है वो शामिल होता है इसके मुख्य तीन हिस्से में अगर देखा जाए तीन हिस्से में अगर देख लें तो एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट बैक एंड डेवलपमेंट और तीसरा होता है फुल स्टॉक डेवलपमेंट तो सबसे पहला आता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट इसके बारे में अगर बात करूं तो फ्रंट एंड का वो हिस्सा है जिसे यूज़र वेबसाइट पर देखते हैं और जिसके साथ वे इंटर एक्ट करते हैं यानी हम उसके साथ जुड़ जाते हैं इसके अंतर्गत ये टेक्निक सीखनी होती है जैसे कि आप कंप्यूटर लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें जब वेब की बात आती हैं तो HTML टी मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं इसको जो आप वेबसाइट्स में यूज़ होता है CSS, एस कैडिंग स्टाइल शीट्स होते हैं तीसरी बात आती है जावास्क्रिप्ट और चौथा आता है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क रिएक्ट एंगुलर ये सारी चीज़ें आती हैं उसके बाद आता है UI/UX नॉलेज फ्रंटेन डेवलपर वेबसाइट को सुंदर तेज और मोबाइल फ्रेंडली बनाते हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए और आप अगर वेब डेवलपर बनना ही चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल्स है जिसे आपको सीखना है और आप अपने वेब डेवलपिंग कोर्स में ये सारी चीज़ें आपको सिखाई भी जाती हैं तो बात करते हैं एक और बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में जहाँ पर हमने बातें की थी अभी थोड़ी देर पहले ये होता है डेवलपमेंट वेबसाइट की सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्योंकि आप जिस भी प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं उसके साथ में एक सर्वर जुड़ा जुड़ाऊँ तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होता है बैकएंड डेवलपमेंट में इसके अंतर्गत ये तेक्निक आती है जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोड पी एच जावा रूबी दूसरा होता है डाटा बेस एम एम और मंगो डी पी पोस्टर स्क्वेल एस डेवलपमेंट सर्वर मैनेजमेंट तो इस तरह की जो लैंग्वेज प्रोग्राम हैं ये सारी चीज़ें आपको बैकएंड में ज़रूरत पड़ती है जो बैकएंड ऑफिसर होते हैं बैकएंड डेवलपर यूज़र से प्राप्त डेटा को सुरक्षित तरीके से प्रोसेसिंग करते हैं और पूरी वेबसाइट को काम करने योग्य भी बनाते हैं जैसे समझो आप अपना वेबसाइट बना लिया और उसमें कुछ प्रोडक्ट आपने दे दिया और लोग आते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं या प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं उसका विवरण होता है तो वो सारी चीज़ें आपने वेबसाइट पे डाल के रखी हैं लेकिन वेबसाइट एक स्क्रीन दिख रहा है लेकिन इसके पीछे वो स्क्रीन पर जो चीज़ें आप डाल रहे हो उसे सेव करके रखना और उसे उसी तरह से दिखाना जैसा आप चाहते हैं तो वो सारा सिस्टम जो है वो बैकेंड सर्वर में आ, सेव हो जाता है डाटा में सेव होता है तो इसको कहते हैं बैकेंड डेवलपमेंट तो ये सर्वर से ही आपकी वेबसाइट कनेक्ट होती है सर्वर में जो डाटा होगा वह वेबसाइट पे फ्लैश होगा तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप इसे कैसे देख चलिए एक और बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग फुल स्टैक डेवलपर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में विशेषज्ञ होते हैं ये आज के समय में सबसे अधिक मांग वाला रोल है अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट का पूरा अच्छी तरह से जानकार है तो आपके लिए आज के समय में काफ़ी आपका मांग है क्योंकि कंपनियों को ऐसा प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है जो पूरी वेबसाइट को अकेले संभाल सके। जब अकेले संभालना हो तो आपको फ्रंट एंड एंड बैकेंड वाली दोनों बातें आपके जहन में आनी चाहिए तब आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं वेब डेवलपर की और क्या क्या कौशल है जिसको सीखना समझना बहुत ज़रूरी है तो ये कुछ टेक्निकल शब्द आपको मैं बताऊँगा जो आपके कोर्स में ज़रूर आती है आप सुनाए हैं रेडियो वन वन पर जीवन कौशन सुनते रहो मुस्कराते रहो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 सफलता हमारा मिशन है नमस्कार फिर एक बार स्वागत है आप सभी का करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जीवन कौशल इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं वेब डेवलपर के बारे में जी हाँ वेब डेवलपर की क्या क्या मेन काम होते हैं वो हमने बताया अब आगे बढ़ते हैं वेब डेवलपर बनने के लिए आवश्यक जो टेक्निक्स होती कौशल होती है उसके बारे में एक तो सबसे पहले आपको एच डी एम की मजबूत समझ होनी चाहिए इसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए कम से कम एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आपको पूरी तरह से आनी चाहिए और एक बैकेंड भाषा भी आपको समझ में आना चाहिए डाटा बेस का ज्ञान हो गिट और गिट का उपयोग कैसे करें एपीआई कैसे काम करती है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन क्या है ये सारी बातें आपके अच्छी तरह से आता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं इसके साथ में ये हो गए हार्ड स्किल इसके बाद सॉफ्ट स्किल में आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान क्रिएटिव थिंकिंग समय प्रबंधन टीम के साथ काम करने की क्षमता और निरंतर सीखने की इच्छा क्योंकि तो यहाँ पर सब चीज़ें जो है ये निरंतर इसमें नवीनता आती रहती है चेंज होते रहते हैं टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ते जाता है पहले चीज़ें बड़ी हुआ करती थी अब छोटी बहुत कॉम्पैक्ट में आने लगे हैं इवन आप जो है कंप्यूटर को आप ले भी जा सकते हैं जैसे लैपटॉप है तो उसको लेकर जाते हैं तो आपका काम रुकता नहीं है तो इस तरह से चीज़ें जैसे बदलती जाती है वैसे आपको भी इन सारे चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से करने में आपको सक्षमता हासिल करनी है तो आइए वेब डेवलपमेंट क्यों चुने इसके फ़ायदे क्या क्या है एक तो हाई डिमांड पर है भारत में और विदेश में भी वेब डेवलपर की भारी मांग होती है हर संस्था को वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है और वेबसाइट को रन भी करना पड़ता है और उसके द्वारा लोगों को जोड़ना भी पड़ता है तो इसीलिए ये बहुत ही हाई प्रोफाइल वाला जॉब है हाई डिमांड वाला दूसरा है एक अच्छा वेतन भी यहाँ पर मिलता है एक फ्रेशर वेब डेवलपर भी बीस से चालीस हज़ार रुपये मासिक कमा सकता है अनुभव के बाद तो लाखों तक पहुँच सकते हैं आप तीसरा है फ्री और पार्ट टाइम विकल्प भी इसमें है आप घर बैठे दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना सकते हैं चौथा है क्रिएटिव और इनोवेटिव करियर है हर प्रोजेक्ट नया होता है जिससे सीखने का अवसर लगातार आपको मिलता रहता है पांचवी बात यहाँ पर वैश्विक अवसर होता है वेब डेवलपमेंट एक स्किल है जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी आपकी कीमत बढ़ाती है तो इसीलिए ये चीज़ जो है रुकने वाली नहीं है ये लॉन्ग टर्म चलने वाली है और आपके लिए एक अच्छा विकल्प भी है अगर आप रोज़ ड्यूटी पे जाना आना अच्छा नहीं लगता है तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है क्रिएटिव स्किल है जिसको आप अच्छे से सीख के अपने घर से ही इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है काम है आपके अनुसार इसको बाइंडिंग कर सकते हैं आप आप काम पे जाना हो तो काम पे जा सकते हैं नहीं तो घर बैठे भी आप अपना कार्य शुरू कर सकते या दूसरों के लिए काम कर सकते तो साथियों आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक लेकिन उसके पहले बताना चाहूँगा सीखने की राह हमेशा आपकी खुली होनी चाहिए स्टेप एक बेसिक से शुरू कर सकते हैं आप एच एम एच डी बेसिक जावा स्क्रिप्ट सीखे और फिर शादी वेबसाइट बनाए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट नहीं सादी वेबसाइट स्टेप दूसरा है एडवांस जावा और फ्रेमवर्क की तरफ काम करें डी ई एस फीचर सीखे React.js या फिर Angular में महारत हासिल करें इसके बाद धीरे धीरे जब इन चीज़ों को आप सीखते हैं तो फिर आगे तीसरा स्टेप पे आप आ सकते हैं बैकएंड सीकिंग Node.js, Express.js या फिर SQL या MongoDB ये भी एक बहुत बढ़िया बैकएंड के स्किल्स होते हैं इसको आपको सीखना है और चौथा है Git या GitHub सीखें और फिर पांचवा है प्रोजेक्ट बनाएं जैसे कि पर्सनल पोर्टफोलियो ई कॉमर्स वेबसाइट लॉगिन इन या चार्ट ऐप या फिर इन सभी चीज़ों को करते करते आप जो हैं इंटर्नशिप या फ्री लासर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं जहां पर आप कम पैसे में सीखने के हिसाब से भी और आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से भी ये आप ज़रूर करें जिससे आपकी जो है आई बढ़ेगी और आपको आइडिया भी आएगी और धीरे धीरे आप इनको प्रैक्टिकल में कैसे ये चीज़ें संभव है वो चीज़ें आपके अनुभव बढ़ाएगा और एक बार अनुभव बढ़ जाता है तो आपका पे स्केल भी दुगना हो जाता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आपके लिए आप सुनाए हैं रेनुमा दुवन वन जीरो पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मस्कराते रहो I'm just a kid. प्रस्तुत करता है नमस्कार फिर एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आज हम लोग बात कर रहे हैं वेब डेवलपिंग के बारे में वेब डेवलपिंग करियर कैसे बना सकते हैं इस करियर में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में काफ़ी कुछ बातें हमने आपसे शेयर की साथियों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जितना आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी जितना आप अच्छे से करेंगे चीज़ें उतनी आपके पास आएँगी वेब डेवलपर्स के लिए करियर विकल्प ये है कि एक वेब डेवलपर के रूप में आप कई भूमिकाओं में काम कर सकते हैं एक है फ्रंट एंड डेवलपर बैक एंड डेवलपर तीसरा है फुल स्टैक डेवलपर और फिर यूआई यूएक्स डिज़ाइनर वेब डिज़ाइनर वर्डप्रेस डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोबाइल ऐप डेवलपर रिएक्ट नेटिव फ्रीलांसर, लांसर ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ा जॉब स्किल्स है दूसरी बात यहाँ जैसे मैंने सैलरी के बारे में बताया अगर विस्तार से बता दे आपको तो यहाँ पर भारत में वेब डेवलपर का जो स्केल है वो है 20 से चालीस हज़ार महीना फ्रेशर के जैसे आप कोर्स कर लिया और आपको अभी आप सीख ही हैं तो अनुभव बढ़ाने के लिए फ्रेशर है आप तो 20 से चालीस हज़ार महीना आप कमा सकते हैं दो या तीन साल का आपका अनुभव हो जाता है तो आप सीधा जो है डबल इनकम आपका शुरू हो जाता है 50 टू 80,000 50 से 80,000 हज़ार तक आपको महीना मिलता है अगर आप धीरे धीरे पाँच साल का अनुभव आपके पास है तो एक लाख से ढाई लाख महीना आपको पेमेंट मिलता है ऑफ्री उसके बाद तो आप फ्रीलांसर भी बन सकते हैं पाँच साल के बाद जो है आप अपना ही सेटअप बना के फ्री के रूप में काम कर सकते हैं जिसमें आप एक दस लाख से बीस लाख का भी काम कर सकते हैं तो ये आपके ऊपर है कितना आप कर सकते हैं और फिर अगर आप विदेश में जाते हो तो फिर पेमेंट का आपका कई गुना बढ़ जाता है यूएस और यूरोप में वेतन इससे कई गुना ज़्यादा होगा ही और ये भी पेमेंट मिलेगा तो इंडियन रुपीस तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना आप कमा सकते हैं इस पे? और भविष्य में वेब डेवलपमेंट का महत्व तो क्या है आज जो मांग है वो आगे भी ये रहने वाली है। भविष्य में एआई, आई क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा पर आधारित होगा और इन सभी को वेब प्लेटफॉर्म पर चलाने की ज़रूरत होगी वेब डेवलपर की मांग आने वाले 20 वर्षों में लगातार बढ़ने वाली है ए आने के बाद भी वेब डेवलपर की ज़रूरत कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी क्योंकि ए टूल्स को चलाने के लिए भी वेबसाइट और अप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी चीज़ है तो उसको वेबसाइट पे चलाना ही है तो वेबसाइट बनाने वालों का कभी भी रुकावट नहीं होता और वेब डेवलपर बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं अगर इसके बारे में बात करूं तो आप अपनी वेब डेवलपमेंट एजेंसी खोल सकते हैं दूसरा ऑनलाइन कोर्स चला सकते हैं तीसरा यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं चौथा कॉपरेट ट्रेनर बन सकते हैं और पाँचवा एन स्कूल कॉलेज स्टार्टअप सबके लिए डिजिटल सल्यूशन साम दे सकते हैं तो ये एक ख़ास बात थी जो हमने आपको बताई वेब डेवलपमेंट एक सुरक्षित स्थाई, प्रगतिशील और उच्च आय वाला करियर है आप चाहे छोटे शहर में रहते हो या बड़े महानगर में यदि आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट है तो आप वेब डेवलपर बनकर अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं ये करियर सीखने वालों के लिए खुला है चाहे आपकी उम्र पंद्रह साल हो या फिर पैंतालीस साल निरंतर सीखते रहें प्रोजेक्ट बनाते रहें और धीरे धीरे आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन जाएंगे तो चलिए साथियों आज के इस जीवन कौशल कार्यक्रम में हमने बातें की वेब डेवलपमेंट के बारे में वेब डेवलपर के बारे में आशा करूँगा आपको हर बात समझ में आ गई होगी और आप इस कोर्स को आसानी से सीख सकते कर सकते हैं किसी भी अच्छे कंप्यूटर जो है कॉलेज से आप इन चीज़ों को आराम से कर सकते हैं और वेबसाइट डेवलपर का जो अच्छा आ, जो विकल्प है करियर के लिए है और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से करके प्रैक्टिस करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणेशा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मस्कर रहो One two.